आज जिस घुमक्कड़ की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उस घुमक्कड़ ने अंकोर वाट के प्राचीन मंदिरों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था इस घुमक्कड़ का नाम है हेनरी मोहॉट हेनरी मोहट का जन्म सन 1826 में 1826 में फ्रांस के शहर माउंट बिलियार्ड में हुआ था ये शहर स्विट्जरलैंड की सीमा पर बसा हुआ है बड़े होकर हेनरी मोहोट को रूस में अध्यापक की नौकरी मिल गई और वे रूस में पढ़ाने के लिए चले गए उसी समय उन्हें घुमक्कड़ी का चका भी लग गया और वे अपने भाई चार्ल्स मोहट के साथ यूरोप की घुमक्कड़ी करने लगे प्राणी शास्त्र में प्रकृति शास्त्र में हेनरी मोहट की विशेष रुचि थी और वे एक जाने माने नेचुरिस्ट बन गए यानी प्रकृति शास्त्री बन गए सन अठारह में 1857 में हेनरी ने एक किताब किताब पढ़ी। इस, इस घुमक्कड़ी करने का फैसला किया लेकिन फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने नेपोलियन दर्ड ने हेनरी मोहोट को इसकी अनुमति नहीं दी हैनरी लेकिन अगले ही साल लंडन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने हेनरी मोहोट को थाईलैंड भेजने का फैसला किया की राजधानी बैंकॉक में अपना बेस बनाया और उन्होंने सियाम की प्राचीन राजधानी अयोध्या की यात्रा की हैनरी मोहोट को इतिहास में याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने के प्राचीन मंदिरों की की जानकारी बाहरी दुनिया को दी। बच्चों आज का जो कंबोडिया कंबोडिया देश देश है, इस देश में सैकड़ों साल पहले खमेर राजाओं हुकूमत हुआ करती थी। खमेरों का जो साम्राज्य था वो दक्षिण पूर्व एशिया का साउथ ईस्ट एशिया का सबसे शानदार साम्राज्य था और इसकी राजधानी थी अंकोर अंकोर शहर में खमेर राजाओं ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया था जिसमें सबसे विशाल इमारत अंकोरवाट का मंदिर है किस्सा यह है कि एक रोज हेनरी मोहॉट एक तितली यानी बटरफ्लाई का पीछा करते करते घने जंगलों में चले गए घने जंगलों के बहुत भीतर जाकर उन्हें अंकोरवाट के शानदार मंदिर दिखाई दिए और उन मंदिरों की भव्यता को देख हेनरी मोहोट स्तब्ध रह गए जंगलों से लौट उन्होंने जो डायरिया लिखी उसमें उन्होंने अंकोर के मंदिरों पर काफी रोशनी डाली और बाहरी दुनिया को खासकर पश्चिम के देशों को अंकोर के बारे में बताया कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हेनरी मोहोट ने ही अंकोर के मंदिरों की खोज की थी ये सही नहीं है जो स्थानीय लोग थे लोकल लोग थे उन्हें पहले से ही अंकुरट के मंदिरों की जानकारी थी लेकिन पश्चिम के देश यूरोप और अमरीकी देश अंकुर जानते थे अपनी डायरियों और किताबों में हेनरी मोहोट ने अंकोरवाट के मंदिरों की तुलना मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिडों से की हेनरी मोहट ने यहाँ तक लिखा कि अंकोरवाट जैसी शानदार इमारत ना तो प्राचीन यूनान में पाई जाती है और न ही प्राचीन रोम में हेनरी मोहोट के इन डायरियों ने तहलका मचा दिया और उसके बाद फ्रांस की सरकार ने अंकोर के मंदिर के जीर्णोद्धार यानी मरम्मत का काम शुरू कर दिया आज की तारीख में में अंकोरवाट के के मंदिर कम्बोडिया का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इन इन मंदिरों मंदिरों कोई पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन मंदिरों को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी अंकोरवाट पहुंचते हैं। सन 1861 में 1861 में हेनरी मोहॉट लाओस देश के लुआंग प्रबांग प्रांत में घुमक् कर रहे थे उन्हें जंगलों में मलेरिया हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई उस समय हेनरी हेनरी की उम्र सिर्फ 35 साल थी। के दो नौकरों ने उन्हें एक नदी के किनारे दफन कर दिया और वहां उनका मकबरा बना दिया इस नदी का नाम है नाम खान कुछ समय बाद नाम खान नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई और हेनरी मोहोट का ये मकबरा उस सैलाब में बह गया आगे चलकर एक दूसरी जगह हेनरी का मकबरा तैयार किया गया लेकिन यह मकबरा भी घने जंगलों में गुम हो गया सन उन्नीस में 1989 में फ्रांस के एक विद्वान ने हेनरी मोहट के मकबरे को ढूंढ निकाला और उस मकबरे की फिर मरम्मत की गई आज लुआंग प्रवांग के इस मकबरे को देखने के लिए हजारों लोग हर साल पहुंचते हैं। बच्चों हेनरी मोहट जैसा मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़े प्रकृति शास्त्री थे नेचुरलिस्ट थे दुर्लभ पेड़ पौधों और दुर्लभ जीव जंतुओं की खोज में उनकी गहरी रुचि थी उनके सम्मान में दो प्राणियों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं एक कछुए का वैज्ञानिक नाम रखा गया है कौरा मोहटी और एक दुर्लभ सांप का वैज्ञानिक नाम रखा गया है ओडिगोलोन मोहटी तो इस तरह आज कछुए और सांप भी उस महान घुमक्कड़ के नाम से जाने जाते हैं तो बच्चों किस्सा था फ्रांस के घुमक्कड़ हेनरी मोहॉट का जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का खाक छान मारा और अंकोर वाट के प्राचीन मंदिरों से पूरी दुनिया को अवगत कराया अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो अलविदा